मालयं भगवत भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बादराय सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः गुररात्में मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्यादे नमः दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति अथरो प्रश्नोपनिषद इसमें सुलायन तृतीय प्रश्न था इसके ऊपर विचार हो रहा था यह दसम मंत्र पूरा हो गया था भाष्य टीका इत्यादि आगे एकादश मंत्र यहाँ तक जितने सारे प्रश्न थे कि यह प्राण कहाँ से आता है और यह किस निमित्त से यह शरीर में आता है आकर के कैसे किस स्थान लेकर के सभी रहता है और पुनः ये शरीर त्याग करके कैसे जाता है और बाह्य अध्यात्म ये सब को कैसे धारण करता है ये पांच प्रश्न थे ये सब प्रश्न का अभी उत्तर हो गया अभी इस उपासना का फलकथन कर रहे हैं तो प्रथम कहा गया था द्वितीय तृतीय प्रश्न ये उपासना उपासनापरक है द्वितीय प्रश्न में तो प्राण का महात्म्य सब कहा गया प्राण का उपासना जिसका उपासना करते हैं उसका महात्म्य का ज्ञान होने से चित्त हम उसमें और अधिक समय रख पाते हैं इसलिए ये सब कहा गया और यह तृतीय प्रश्न में वो प्राण का विभिन्न क्रिया उसका स्थान ये सब कहा गया तो उपासना में उपास्य विषय का जितना अधिक ज्ञान होता है मेरा चित्त को उतना भूमि मिलता है विचरण करने के लिए उसमें उपास्य विषय क बुद्धि विचार चले यह तृतीय मंत्र में ये सब कह दिया गया अभी इस उपासना का फल कहते हैं एवं विद्वान प्राणं वेद न हास्य प्रजाहीते अमृतो भवती तदेश श्लोक य यह विद्वान समानाधिकरण है विद्वान में ये क्या सूत्र से वकार आता है विधे है शतुर वसु विध क्या विभक्ति है पंचमी शतुर ष्ठी विद के पर में शत्रु के स्थान पर वसु प्रत्यय हो जाता है यह विद्वान जो विद्वान विद्वान अर्थात यहाँ उपासक एवं वेद एवं अर्थात जो सो प्राण का महात्म्य उसका स्वरूप इत्यादि सब कहा गया इस प्रकार की वेद वेद अर्थात यहाँ उपास्ते उपास अहंग्रहण मैं ही वो प्राण हूँ इस प्रकार की अ प्रजा न हीयते अमृतो तदेश श्लोक अस अ उपासक विदुषा प्रजा न हीय से इसका प्रजा अर्थात उसका जो आगे संतति वो नीयते न हीयते अर्थात उसका प्रजा संतति का विच्छेद नहीं हो जाता है अमृतो भवती अमृतोभवती अर्थात प्राण का उपासना करता है समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और ये सूत्रात्मा रूप को प्राप्त करता है और सूत्रात्मा ये कोई अर्थात निरपेक्षी अमृतत्व नहीं है ये सापेक्षी अमृतत्व सूत्रात्मा भवती तदेश तो श्लोको भवती वास्तविक जो सूत्रात्मा हो जाएगा हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा वो अर्थात इस शरीर में उसको मुक्ति नहीं हुई किंतु आगे हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा तो हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा सायुज्य मुक्ति हो जाएगा तो वहाँ से क्र ये क्रम मुक्ति हो जाएगा अमृतोवती तदेश श्लोक ऐसा श्लोक अर्थात अग्रिम श्लोक इस विषय को कहता है ये उपासना का फल और कहेंगे वहाँ टीका में एवं प्राणस्वरूप निर्धार्य तदुपासनाधत्ते इस प्रकार के प्राण का स्वरूप निर्धारण ये तृतीय मंत्र में हुआ स्वरूप अर्थात तो उसका स्थान उसका आवागमन ये सब और उसका कार्य ये सब स्वरूपों में आ गया क्योंकि द्वितीय प्रश्न में केवल प्राण का महात्म्य का कथन हुआ था इंद्रिय और प्राण का बीच में मतलब इंद्रियों का बीच में विवाद हुआ तो प्राण कहा कि अहमेव आत्मा पंचधा विभज्य एत अवष्टभ्य विधारायामी तो वहाँ प्राण महान है ये सब इंद्रियों के अपेक्षा वो श्रेष्ठ है वो कहा गया था तो आगे फिर ये सब इंद्रिय प्राणों का केवल स्तुति करने लगे द्वितीय प्रश्न में तो इतना ही विचार हुआ था प्राणों के बारे में विशेष विचार नहीं हुआ था अभी तृतीय प्रश्न में प्राण के बारे में पूर्ण विचार हुआ इसलिए कहते हैं कि प्राण का स्वरूप यहाँ निर्धारण हुआ स्वरूप कार्य स्थान ये सब आवागमन सब ये स्वरूपों में आ गया निर्धार्य निर्धारण करके तदुपास विधत्ते अभी विधत्ते में क्या सूत्र लग गया दुश्च ये सब सूत्र कम लगते हैं फिर भी इसको थोड़ा स्मरण रखना है भाष्य में यह एवं विद्वा यथोक्त विशेषणे विशिष्ट मुत्पत्तिण वेद जाना तस्द फलम अहिक आमुष आमुष्मिकोच्य यह कश्चित मंत्र में कहा गया यह अर्थ कश्चित कोई भी एवं विद्वान इस प्रकार की जो जानता है विद्वान अर्थात तो उपासक किस प्रकार उपासना करता है कहते हैं तो यथोक्त तो विशेषण ही तो जो से प्राण का विशेषण कहा गया विशिष्ट उत्पत्तियादि भी इस प्रकार की विशेषण ही विशिष्ट प्राण वेद यहाँ बीच में दे दिया यथोक्त विशेषण ही आगे आ विशिष्टम तो इसका अर्थ हो गया उत्पत्तियादि भी प्राणम यथोक्त विशेषण ही उत्पत्तियादि भी और विशिष्टम का अर्थ हो गया दो शब्द का दो अर्थ है यथोक्त विशेषण विशिष्टम ये दो शब्द आगे ये दो शब्द का अर्थ कहते हैं उत्पत्त्यादि भी प्राणम एक तृतीयांत है एक द्वितीयांत है प्रथम तृतीयांत दे दिया यथोक्त तो विशेषण ही उसका अर्थ क्या हो गया उत्पत्ति आदि भी है और आगे विशिष्टम प्राणम प्राणम वेद सब विशेषण के विशेषण से विशिष्ट विशेषण जैसे कह दिया गया उत्पत्ति आगमन आगे स्थिति आगे कार्य आगे गमन ये सब उसका विशेषण हो गया यही सब कह दिया गया उत्पत्ति आदि भी पहले उत्पत्ति आगे सब आगमन इत्यादि ये सब के द्वारा प्राणम वेद वेद अर्थात तो एक नंबर टिप्पणी के दे वेद जानाति एक नंबर टिप्पणी अच्छा हाँ वेद जानाति उपास्ते उपास्ते अनवरतम इत्यर्थः अवरति उसमें अर्थात विरति नहीं है अनवरतम विद्वान वेद इति बाचो युक्ति बलात्ति अवधेयम विद्वान का अर्थात मंत्र में कहा गया विद्वान आगे वेद है तो यहाँ वेद कहने से अर्थ उपास्ति लिया गया कहते हैं बाचय युक्ति बलात् तो अर्थात ये मंत्र कहता है इसलिए यहाँ वेद शब्द का अर्थ जानाति जानाति का है यहाँ ही लिया जाएगा बाचय युक्ति बलात् नहीं तो जानाति जहाँ व्यवहार करेंगे वहाँ ज्ञान धातु साधारणतः तो अर्थात बुद्धि कार्य अर्थ में लिया जाता है ये जो उपासना है ये मन कार्य है, है। ज्ञान धातु बिद धातु तो दोनों में व्यवहार हो जाता है किंतु तो ज्ञान धातु प्राय शह निश्चयार्थ का अर्थ में व्यवहार होता है इसलिए जो भाष्यकार वेद का अर्थ तो, जानाति कह दिए तो अर्थात ये ज्ञान पर लेना चाहिए उपासना पर नहीं लेना चाहिए इसलिए टिप्पणीकार कह देते हैं विद्वान वेद इति वाचु बलात् मंत्र में है विद्वान्द ये दो शब्द हैं ये जो बाच अर्थात वचन उसका बल से यहाँ जानातीपासते ऐसा उपास्य ऐसा करना पड़ेगा तम फलम भाष्य में आगे इदम फलम यह फल होता है अहिकक च उच्यते अहि का फल भी कह दिया गया कि उसका प्रजा संतति का हान नहीं होता है और आमुष्मिक फलम वो भी आगे कहा जाएगा कि अमृतम अस्मृत अमृतोभवती यही इस मंत्र में दो फलों कह दिया गया प्रजा न प्रजा संतति उसका नाश विच्छेद नहीं हो जाता है और अमृतोभवती सूत्रात्मा होता है अहि का आमुष्मिक ये दोनों फल कहा गया अही आमुष्मिक में क्या सूत्र लगेगा अनुसतिका दिन चो ये क्या ठक प्रत्यय करेगा उसमें वार्थिक क्या है ठय से तो उसमें ठय हो गया अनुसतिका दिन वो तो क्यों क्या करेगा उभय पद वृद्धि कर देगा आगे टीका में उत्पत्तियादि भीर जो भाष्य में कहा गया यथोक्त तो विशेषणेर उत्पत्तियादि भी ही। उसका अर्थ कहते हैं उत्पत्तियादि यथोक्त विशेषणे विशिष्टम उत्पत्ति आदि यही हो गया यथोक्त विशेषण उससे विशिष्टम विशिष्टम प्राणम कहा गया था तो ये सब उसका विशेषण का स्पष्ट फिर बता देते हैं आत्मन प्राणो जायते ये उपासना का अंग होगा मन कृताभ्याम धर्म धर्माभ्याम धर्मा शरीर गृह ग्रिन्हात। ओहोति हो गया न होगा ना नो होगा मुर्दन्य होगा गृहती तो मन कृताभ्याम धर्मा धर्माभ्याम शरीर गृहती मनोकृत मनोकृत धर्म मन धर्माधर्म धर्मा कैसे हो जाएगा मन कृत होने से आगे कर्म करेगा कर्म से धर्मा धर्मा ये सब हो जाएंगे और आत्मान च पंचधा विभज्य पायुपस्थ्योर अपनम प्राण का अभी कैसे उसका विशेषण सब कहते हैं यह जो प्रश्न में तृतीय प्रश्न में जो से विचार हुआ आत्मान च पंचधा विभज्य पाँच भाग से विभाग करके पायु उपस्थयोर अपानम पायु उपस्थयोर क्या विभक्ति हो जाएगी द्विवचनम तो पायु उपस्थ में को रखा और स्वस्वरूपम प्राणम चक्षुस््रोत्र यो चक्षुस्त्रोत्र में प्राण स्वयं अपने ही है स्वस्वरूपम नाभौ समानम नाभि में समान को स्थापन कर दिया नाड़ी समूह है ब्यानम नाड़ी जो बहत्तर करोड़ से भी अधिक नाड़ी है वो सब में बयानश्चरती कह दिया गया अरुदानंच उदान स्थापयति स्थापयती उदान वायु को सुषुमनायाम स्थापयति स्थापयति का करता प्राण प्राण ही स्थापन करवाता है और उदान उत्क्रामति उदान को सुषुम में स्थापन करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है बाह्य ही प्राण पान समान व्यान उदान अनुग्रह अनुग्राह ही बाह्ये जो अनुग्रह करने वाले उसे बाह्य है अधिदैव अधिदैव होते हैं उसे तो, तो किसको अनुग्रह करते हैं कितने हैं प्राण अपान समान व्यान उदान ये पांचों का का ये अनुग्राहक हो गए बाह्य वो सब कौन है क्रमशः कहते हैं आदित्य पृथ्वी देवता आकाश वायु तेज रूप अधिदेव अधिदैवम ये हो गए सब अनुग्राहक प्राण का अनुग्राह का हो गया आदित्य ये बाह्य है और अधिदैव है अपान का अनुग्राह का देवता हो गया पृथ्वी देवता कहा गया था पृथ्वी देवता पृथ्वी में होने वाले जो अग्नि कहा गया था आगे समान का अनुग्रह करने वाले आकाश आकाश शब्द से आकाशस्थ वायु अर्थात दीयू और भू ये दोनों लोक का मध्य में जो अवच्छिन्न वायु है उसको समान वायु का अनुग्रह करता है आगे ब्यानो वायु बयान का अनुग्रह करने वाला हो गया वायु वायु अर्थात वायु सामान्य कोई परिच्छद उसमें नहीं कहा गया और उदान उदान वायु को अनुग्रह करने वाला हो गया तेज सामान्य बाहर में जो तेज होता है उदान वायु को अर्थात तो अनुग्रह करता है तेज रूपेर अधिदैवम ये सब अधिदव रूप हो गए और आदित्यादिकम अधिदम आदित्यादिकम ये सब अधिदैव हो गए अर्जुन को अनुग्रह करते हैं कहते हैं आदित्यादि कृता अनुग्रह अध्यात्म चक्षर वाक् श्रोत्र मनस्व तो, चक्षुरादि ग्राह्य अधिभूत च धारयति आदित्यादि के द्वारा कृत अनुग्रह आदित्यादि के द्वारा जो अनुग्रह किया गया आदित्यादि हो गए अधिदैव बाह्य इसके द्वारा अनुग्रह अनुग्रहीत जो है अध्यात्म हो गए सब प्राण अपान समान उदान ये सब और इनके द्वारा चक्षुर वाक श्रोत्र मनस त्व ये सब अनुग्रहित तो हुए और ये अध्यात्म इंद्रिय सब अनुग्रहित तो होकर के विषय को ग्रहण करते हैं अर्थात विषय को धारण करते हैं चक्षुरादि ग्राह्य अधिभूतम च धारियती तो वही प्राण अधिद बनकर के अनुग्राह अध्यात्म बनकर के अनुग्राह्य और अनुग्राह्य चक्षुरादि के द्वारा जो विषय ग्रहण होते हैं अधिभूत वो सबको धारयति धारयति का कर्ता हो जाएगा प्राण तो यहाँ धारयति अर्थात तद्रूपो भवति कहा गया था कि उसी रूप में प्राण ही विद्यमान होता है स एव वृत्तिया भोक्ता च युक्त भोक्ता रंग लोकांतर नयती साण सा उदान वृत्तिया भोक्ता च उदान वृत्ति अर्थात वायु वही प्राण उदान वृत्ति के साथ युक्त होता है और भोक्ता जीवों के साथ जीवों को ले जाता है उदान वायु के द्वारा च युक्त एक तो भोक्ता रोकांतर नयती ओ भोक्ता को लोकांतरम लोकांतरम शरीरांतरम लोक्यते भुज्यते कर्मफलानी अस्मिनती लोक लोक शरीर अन्य शरीरान्तर प्राप्ति के लिए वही ले जाता है स एव वरिष्ठ इत्यर्थः वही प्राण वरिष्ठ है वरिष्ठ तो में किसको क्या आदेश हो गया पहले सूत्र सूत्रठ स्मरण है प्रिय स्थिर स्िरो बहुल गुरु दीर्घ वृद्ध वृंदारक बहुल गुरु वृद्ध दीर्घ त्रिप्र वृंदा रकाणम प्रस्थस्फ बरवंघि गर्वर्षि त्रपद्राघी वृंदा ये वृद्ध को बर आदेश हो जाता है हो जाने से कब हो जाएगा ईष्टन आदि पर में रहने पर तो ईष्टन पर में रहा तो वृद्ध को बर आदेश हो जाएगा वरिष्ठ जा। तो वही वरिष्ठ है वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ वृद्ध प्रजापति अतः ये सब प्रथम मंत्र में विचार हो गया था अतः अत्ता इति एवं प्राणम वेद इत इस प्रकार की जो प्राण का उपासना करता है प्राणम वेद चार नंबर टिप्पणी देख लीजिए प्राणम वेद अहंग्रहेण ये अवधेय अहम ग्रह तथा तो मैं ही ईस गुणवाला हूँ तस्मा तत्सयुज्य अन्य अनुपत् फल से भावनासारि अगर अहंग्रह उपासना नहीं करेगा तो प्राण का सायुज्य प्राप्त नहीं होगा तो ये जितने मुक्ति अर्थात आपेक्षिक मुक्ति होते हैं निरपेक्ष मुक्ति ये नहीं है ये जो आपेक्षिक मुक्ति अर्थात द्वैतवाद में जो सो मुक्ति कहा जाता है इसमें ये सायुज्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उससे थोड़ा नीचे हो जाएगा तो ये सारूप्य आ जाएगा और थोड़ा नीचे हो जाएगा तो सामीप्य और थोड़ा नीचे हो जाएगा तो सालोक्य इस प्रकार की ये सब मुक्ति मानते हैं तब ये सायुज्य मुक्ति अर्थात तो वो हिरण्य पर रूप ही हो जाएगा अगर अहंग्रह उपासना नहीं मानेंगे तो सायुज्य नहीं हो पाएगा सायुज्य अन्यथा अनुपत् क्यों हेतु देते हैं फलस्य से भावना अनुसार अनुसारित्व फलत भावना के अनुसार ही होगा यंग यंग बापी त्यजन त्यजत्यंत यंग व्यंग बापी देहं देहंग त्यजत्यंत कले वरम तम तम वैति कौंते सदा तद्भावभावित जो भावना को सर्वदा अर्थात चित्त ग्रहण करके रखेगा चित्त धीरे धीरे संस्कारित तो हो जाएगा अंतिम समय में वही बुद्धि आएगी ऐसा नहीं कि बाकी जीवन भर हम दुष्कर्म करेंगे और अंतिम समय में ऐसा विचार आ जाएगा कतः नहीं होगा ये देख लीजिए वाम में तीन नंबर टिप्पणी बड़े महाराजी कहते हैं अनुष्ठान दशायाम संकल्पित ये कहा अनुष्ठान अच्छा टीका में चतुर्थ पंक्ति में जैसा अनुष्ठान किया है मरण काल में ऐसे ही वासना आएगा तो कहते हैं ननु पापम अनुतिष्ठन अभी न प्रेपति नरकमिति चेत पाप तो किया है किंतु नरक अभी नहीं चाहता अंतिम समय में वो चाहेगा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मेरे को तो नरक नहीं चाहिए किंतु पाप अगर किया है तो कहते हैं यदि अच्य श्रद्धा श्रद्धान मन्यते अर्थात तो अगर वो श्रद्धा वाला है श्रद्धा श्रद्धावाला अर्थात शास्त्र में अगर विश्वास रखता है एवं तरी भविष्य अवश्य नरक स एव वो चाहिए वो अनुस्वार नहीं रहेगा स एव तदानिम सदनी इति नरक यहाँ अर्थात अगर शास्त्र में उसको श्रद्धा है तो अगर दुष्कर्म किया है तो अंतिम समय में ऐसे ही बुद्धि भविष्यति इति स अवश्य भविष्य सदनी संकल्प विपरीत वा अर्थात उस समय में ऐसा ही संकल्प होगा कि अर्थात हमको तो नरक प्राप्त होगा एव चेद अत्यंतम तरह तस् शास्त्र प्रामाण्य मरण काले एवं तथो उद्बोध पाप इति मंतव्य जो शास्त्र में जिसको श्रद्धा नहीं है उसको पता नहीं कि नरक होगा बोल करके किंतु दुष्कर्म किया है अंतिम समय में उसको तो पता ही नहीं उसका ये विचार ही नहीं आएगा कहते हैं ऐसा नहीं होगा कहते हैं जिसको पता नहीं कि अग्नि में हस्त स्पर्श होने से जल जाएगा उसको पता ही नहीं है तो फिर स्पर्श होगा तो जलेगा नहीं जलेगा तो यहाँ वही बात कहते हैं अनभिज्ञ एववा। वा अगर वो नास्तिक है उसका शास्त्र में श्रद्धा नहीं है अनभिज्ञ है कि इसका फल क्या होगा तो कहते हैं अनभिज्ञ अनभिज्ञ एववा वा चेत अत्यंतम अर्थात वो बिल्कुल उसको कुछ भी शास्त्र प्रथा नहीं है कहते हैं तरह तस्य उस प्रकार के जो नास्तिक का शास्त्र प्रामाण्या मरण कालेव तथा उद्बोध पाप बलाद मंतव्य उसको अंतिम समय में ये बोध होगा कि अभी तो हमको दुर्गति होगी है? शास्त्र को प्रमाण नहीं मानने पर भी इस प्रकार की ये होगा तो अगर नहीं होता तो जिनको शास्त्र पता नहीं है उनको फिर ऊपर नीचे नहीं होता वो सब शरीर में सब समान दिखते किंतु तो जिनको शास्त्र पता नहीं है तो पशु पक्षी भी मान लीजिए वो तो किसी पाप का फलो भो कर रहे हैं पशु पक्षी होकर के उनमें भी ऊंचा नीचा होता है नहीं तो सभी पशु एक ही प्रकार के होते हैं ये क्यों होता है कहते ये सफल है ऐसा ही शास्त्र पता हो ना पता हो ये तो शास्त्र का प्रमाण है उसी मुताबिक फल तो होगा अर्थात तो ईश्वर उसी प्रकार की सब करवाएंगे ये हम सोचने से नहीं सोचने से नहीं उस समय ईश्वर ऐसे ही हमको विचार देंगे भाष्य में न अश्य न एव अश्य विदुसह प्रजा पुत्र पौत्र आदि लक्षणा हियते छिद्यते अश विदुष यह ज्ञानी का ज्ञानी अर्थात यहाँ उपासक यह उपासक का प्रजा प्रजा अर्थात पुत्र पौत्र आदि लक्षणा पुत्र पौत्र इत्यादि ही उते, ही हियते अर्थात छिद्यते हैं उसका परम्परा नाशन नहीं होता है टीका में अहिक फलम उगता आमुष्मिक फलम आह यह लोक में फल हो गया कि उसका प्रजा संतति का नाश नहीं होगा आमुष्मिक परलोक में होने वाला फल भाष्य में पतिते च शरीरें प्राणसायुज्यतया अमृतो अमरणधर्मा भवती जब शरीर नाश हो जाता है प्रारब्ध क्षय हो जाता है फिर प्राणसायुज्यतया हिरण्य गर्भ सूत्र के साथ एक हो जाता है अमृतो मंत्र में कहा गया इसका अर्थ अमरणधर्मा होती अमरणधर्मा में करने वाला सूत्र केवला तो अभी केवल नहीं है पूर्व पद केवल होना चाहिए ना एक होना चाहिए पद तभी अनिच होगा तो वही तो हो गया ना फिर और एक पद कहाँ रहा केवल का अर्थ है कि पूर्व पद एक पद रहे उत्तर पद धर्म रहेगा तभी जाकर के अनिच होगा हा पहले तो समाज करें किसका किसके बीच में मरण और न कर देंगे तो न मरणम अमरणम ठीक है हो गया आगे अमरणम धर्मो यश्य कहेंगे हाँ पहले मरण और धर्म में करेंगे अभी पूर्व पद केवल केवल रहा मरण रहा तभी मरणम धर्मो यश मरण धर्मा आगे न मरण धर्मा इति अमरण धर्म अमरण धर्मा भवती टीका में अमृतत्व च किंतु प्राणसायुज्यम एव इत्याह। यह जो अमृतत्व यह मंत्र में कहा गया यह मुख्य नहीं है उपासना से मुख्य अमृतत्व तो प्राप्त नहीं होगा किंतु प्राणसायुज्यम, प्राणसायुज्य प्राणसूत्रात्मा हिण्यगर्भ सायुज्य प्राप्त होगा तद्रूप प्राप्त होगा प्राण्ति भाष्य में दिया प्राणसायुज्यतया अमृत अमरणर्मा बगे इदम तो कामिन निष्काम से तो चित्त यह जो हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा का सायुज्य प्राप्त करेगा यह प्राण उपासना करने वाला वह कामी है तो हमको हिरण्यगर्भ हमको ब्रह्मलोक चाहिए इस प्रकार की होकर के उपासना कर रहा है तो उसको सूत्रात्मा स्वरूप प्राप्त होगा निष्काम से तो निष्काम होकर के अगर उपासना करता है तो ये चित्त एकाग्र होगा हर चित्त एकाग्र होने से कहते हैं चित्त एकाग्र का क्या तात्पर्य है कि चित्त शुद्ध हुआ चित्त शुद्ध हुआ अर्थात चित्त से यह रजस्तमस हट गया चित्त में रजस्तमस अधिक है तो वही अशुद्धि है तो यह जब निष्काम होकर के ये कर्म करते हैं सेवा करते हैं तब धीरे धीरे यह तमस हट जाता है और फिर जब उपासना करते हैं रजस हट जाता है किंतु निष्काम होकर के करने से यह प्राप्त होगा चित्त शुद्ध होगा सकाम होकर के करेंगे जो चाहेंगे वो फल मिल जाएगा चाहेंगे मतलब अगर सामर्थ्य हुआ तो नहीं तो अगर जो उपासना करता है उसका सामर्थ्य नहीं है और ब्रह्मलोक चाहेगा वो नहीं हो जाएगा तो होकर के अगर कर्म उपासना इत्यादि करेगा तो चित्त शुद्ध शुद्ध अर्थात वही है कि तमस रजस्य चला जाएगा नहीं तो ये तमस तमस रह करके मल अर्थात वही बासना सब अंदर में रखा रहेगा तत्शुद्धि द्वारा मुख्यम एव अमृतत्व भवति अमृतत्व तो मुख्य इसको प्राप्त करेगा इति द्रष्टव्यम तो इसलिए निष्काम कर्म सेवा करना है फिर उपासना करना है तभी तो जा करके धीरे धीरे ये वेदांत में रुचि होती है और ये प्राप्त कर लेगा आगे ये सब में लगे रहना है ये अच्छा भाष्य में पति चरि प्राणसायुज्यतया अमृत अमरणधर्मा तदस्थे संक्षेपिधायक एष श्लोको मंत्रो भवती। इस अर्थ में संक्षेप संक्षेप अभिधायक अर्थात यह जो पूरा तृतीय प्रश्न में ये विचार आया इसको संक्षेप से ये अंतिम मंत्र में कहते हैं ये है। तत्म के लिए अर्था तो निष्काम होकर के ये सब करने के लिए ये कहा जा रहा है इसमें लगे रहने से धीरे धीरे रजस भी चला जाएगा मतलब वासना रहित तो होकर के करेगा तो निष्काम होकर के सेवा करेगा धीरे धीरे रजस चला जाएगा विवेक चुड़ामणी में कितने श्लोक है हम एक दो बार बोले हैं उसका और आगे जब तमस चला जाएगा सेवा करने से आगे फिर जब उपासना करेगा ये रजस भी धीरे धीरे क्षय हो जाएगा उपासना वेदांत श्रवणी बहुत बड़ा उपासना जो निष्काम सेवा के साथ वेदांत श्रवण भी करेगा तो भी उसका ये कार्य बनेगा तो लगे रहना है ये विवेक चुनावी में सन्यास करो अच्छा अभी वो स्मरण नहीं कर आगे और एक श्लोक है यथा यथा प्रत्यग अवस्थित मन तथा तथा मुंशति बाह्यवासनाशेष मोक्षे सतिवासना इससे समोक्षे सतिभासनानम आत्मानुभूति ही प्रतिबंध शून्य इस प्रकार के कहते हैं यथा यथा प्रत्येक अवस्थितम मन निष्काम होकर के उपासना करेगा तो चित्त एकाग्र होकर के धीरे धीरे प्रत्येगात्मा में ही स्थिर होगा किन्नु प्रत्यगात्मा में स्थिर होने के लिए वेदांत का संस्कार भी बहुत चाहिए तो नहीं तो प्रत्येगात्मा का निर्णय ही नहीं हुआ तो फिर वह स्थिर नहीं हो पाएगा यथा यथा प्रत्यग अवस्थित मनः तथा तथा मुंचती बाह्य वासना तो फिर ये बाह्य वासना धीरे धीरे नाश हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक में जितना अवस्थान होगा कहा जाएगा कि तत्वबोध बढ़ता है तत्वबोध बढ़ने से वासनाक्षय होगा वासना मन को चलाते हैं वासनाक्षय हो जो हो जाएगा तो मनोनाश होगा अभी मनोनाश हो गया अर्थात मन अभी विषयाकार होना घट जाएगा मनो अगर विषाकार होना घट जाएगा तो दो हो सकता है या तो तमस ज्यादा है तो सुसुप्ति हो जाएगी और नहीं तो समाधि होगी अर्थात तत्वबोध का संस्कार फिर बढ़ेगा ये चक्राकार में चलेगा तत्वबोध होगा तो वासनाक्षय होगा वासनाक्षय होगा तो मनोनाश होगा मनोनाश होगा तो तत्वबोध होगा ये क्रमशः ऐसा चलते रहेंगे ये कब तक चलते रहेंगे कहते हैं सप्तम भूमिका तक चलता रहेगा जितना जितना मनोनाश हो जाएगा उतना उतना उसका चित्त तो स्वरूप में ही रहेगा तो अंतिम में हो भूमि का तक तो जाएगा तो जैसे सब शास्त्र कहते हैं ये सब उसी मुताबिक चलना है कर्मों के द्वारा ये तमस को उपासना के द्वारा रजस को ये हटाना है सब मोक्षेक सत्या अच्छा पूर्व श्लोक है मोक्षेक सत्या विषय शुरागम निर्मूल्य सं्यस्य च सर्व कर्म मोक्ष में एक आसक्ति मोक्ष होना चाहिए इसमें मोक्ष का सत्या विषय सुर रागम निर्मूल्य विषय में जो राग है उसको हटा करके क्यों कहते हैं मोक्ष में आसक्ति होगी तभी विषय से राग हटेगा अगर मोक्ष में आसक्ति नहीं होगी तो विषय के पीछे तो चलता रहेगा ये मेरा है वो मेरा नहीं है वो मेरे को चाहिए ये अभी हमारे पास कमी है वो सब चलता रहेगा किंतु अगर मोक्ष में आसक्ति होगी तो कहते ना एक ही बार सब कुछ छोड़ देगा ये तो और सब कुछ चाहिए नहीं विषय सुरागम निर्मूल्य आगे कहीं और विषय नहीं चाहिए फिर क्या करना है कि हैं तो सन्यास्य और कर्म ही आवश्यक नहीं है सन्यास्य च कर्म फिर श्रवणादि निष्ठो सत्श्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठो सत्श्रद्धा श्रद्धा तो दुष्कर्म करने वालों को भी होता है तो किंतु सत्श्रद्धा अर्थात शास्त्र आचार्यों का वाक्य में श्रद्धा हो सत्श्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठ हो रज स धुनोती बुद्धे हैं बुद्धि का जो रज स्वभाव है अर्थात अत्यधिक विक्षेप है श्रवणादि निष्ठ होगा तब धीरे धीरे बुद्धि की बुद्धि का ये जो रज स्वभाव हो ये भी चला जाएगा निष्काम होकर के सेवा करेगा और वेदांत श्रवण करेगा कहते हैं कि यह ये रज स्वभाव यह भी चला जाएगा एक दिन बिल्कुल शांत हो जाएगा तमस को तो पहले सेवा के द्वारा हटा दिया है अब ये रज ये वेदांत श्रवण ही उसका रज को धीरे धीरे शांत कर देगा क्योंकि ये रजस्य अर्थात तो बुद्धि चलने का कारण होता है इस वासना। आसना वेदांत तो श्रवण करेगा तो एक दिन भी ऐसा वेदांत तो पाठ नहीं होगा जिस दिन विवेक वैराग्य का विचार नहीं होगा आप जप करिए दिन में दस घंटा एक बार भी तो उसमें नहीं आएगा ना कि वैराग्य भी बढ़ना है किन्तु वेदांत श्रवण का तो यही सब मुख्य है तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा तो जो निष्काम सेवा के साथ वेदांत श्रवण करेंगे उनका भी कार्य होता है अभी पूर्व मंत्र में कहा गया कि अंतिम मंत्र में इस पूरा प्रश्न का सारांश सा कहा जाएगा संक्षेप से कहेंगे अभी ये मंत्र कहते हैं आगे उत्पत्ति मायाति स्थान विभुत्व चव पंचध अध्यात्म चाणस्य विज्ञाया मृतम विज्ञाया मृतम इति प्राणस उत्पत्ति आयति आयति है च एव से उत्पत्ति च एव विभुत्व चध्यात्म चीजा अमृतमश विज्ञा अमृतमश इति से उत्पत्ति प्राण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ कहा गया था आत्मा से आत्मन प्राणो जायते कहा गया था उत्पत्ति आगे आयतिम आयतिम का अर्थ आयाति मतलब यहाँ तीन प्रत्यय हुआ जो या प्रापण्य धातु से तीन प्रत्यय हुआ ये टीका में कह दिए आयतिम इति आयातिम इत्यर्थ आयाति अर्थात आगमन या प्रापण्य धातु से आग पूर्वक तीन हुआ और रसो कर दिया गया छांद यह प्राण कैसे ये, ये शरीर में आता है उसके लिए क्या कारण कहा गया क्यों प्राण शरीर धारण करता है धर्माधर्म निमित्त से धर्म अधर्म है तो शरीर प्राप्त करेगा और उसका स्थान प्राणों के कितने स्थान कह दिया गया पंचधा पांच स्थान हो गया और उसको विभुत्व विभुत्व अर्थात ये सभी को धारण करता है सभी से श्रेष्ठ है जो द्वितीय प्रश्न में विचार हो गया था ये सभी से श्रेष्ठ है इसका व्यापकत्व ये सभी भी कहा दिया गया बाह्य अध्यात्म अधिभूत सभी को यही धारण करता है ये हो गया उसका विभुतम और पंचधा अध्यात्मम शरीर में ये पांच प्रकार के प्राण अपान इत्यादि ये सब विज्ञाय विज्ञाय अर्थात ये सब जान करके अमृतम अस्नुते अमृतम अर्थात अमृतत्व अशनुते विज्ञा अमृतत्व अश्नुते ये दुर्वचन किया गया अर्थात प्रश्न पूरा हुआ भाष्य में उत्पत्तिम अच्छा टीका में आयतिमित आयाति ह्रस्व छांदस जो मंत्र में आयति कह दिया गया हर्ष प्रयोग भाष्य में उत्पत्ति परमात्मनः से प्राण से उत्पत्ति पर आगे प्राण से आयतिम आगमन मनोकते हैं अस्म मन के चलते मन के चलते कैसे आ गया कहते हैं मन के चलते कर्म किया कर्म से धर्मा धर्म हुआ अभी धर्मा धर्म उसको लाएंगे तो शरीर में लाएंगे जैसे धर्मा धर्म होगा आगे जन्म उसी मुताबिक निर्णय होगा आगे स्थानम स्थानम स्थिति स्थिति जैसे पायु उपस्था आदि स्थानेश सब पाँच स्थान कह दिया गया शरीर में विभुत्वम च स्वाम्यम एवं यह सभी का स्वामी जैसे सम्राट सभी को अर्थात अधिकारियों को विभिन्न ग्रामों में नियुक्त करता है इसी प्रकार की ये सभी इंद्रियों का सभी प्राणों का स्वामी होकर के ये सभी को अपना अपना गोलोक में स्थापन करता है सम्राट इव प्राणवृत्ति भेदानम पंचधा स्थापनम ये भी प्राण का कार्य है सम्राट जैसे अधिकारियों को स्थापन करता है इसी प्रकार के प्राण सभी को गोलोक में स्थापन करता है बाह्यम आदित्यादिपेण अध्यात्म चक्षुराद्याण अवस्थनम तो यही प्राण बाह्य आदित्यादिपेण अनुग्राहक बना अध्यात्म चक्षुरादिपेण अनुग्राह्य हो गया चक्षुरादिकारेण अवस्थान चक्षुरादि अध्यात्म हो गया और अध्यात्म के द्वारा ग्राह्य हो जाएंगे अधिभूत ये सब रूपेण प्राण ही अवस्थान हुआ अर्थात ये समष्टि कथन करके कहते हैं मैं ही समष्टि हूँ क्योंकि मैं ही अतिदैव रूप में आदि आदिण मैं ही अध्यात्म होकर के और मैं ही अधिभूत होकर के विषय तो अर्थात ये पूरा जगत मैं ही हूँ चक्षुरादि आकारण अवस्थान विज्ञा एवं विज्ञा एक नव टिप्पणी यथोक्त तो उत्पत्ति मत ध्याण का ध्यान करता है इस प्रकार की उत्पत्ति आदि वाला उत्पत्ति आगति स्थिति आगे बहिर्गमन ये सब धारण ध्यान अर्थात चीर चीर दीर्घकाल अहंग्रहण इतर्थ अहंग्रह उपासना चीर काल करके विज्ञा एव भाष्य में विज्ञा एवं प्राण अस अमृतम असमते सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है विज्ञा अमृतम इति दुर्वचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थ दुर्वचन किया गया प्रश्नार्थ परिस दो बार अर्थ आ गया प्रश्नार्थ में कैसे समास कहेंगे प्रश्न के लिए ये है ये प्रश्न के लिए फिर ये क्या हो जाएगा क्योंकि प्रश्न तो प्रथम मंत्र में कर दिए आगे सब क्या आया उत्तर आया तो वो सब प्रश्न का क्या हो जाएंगे अर्थ इसलिए प्रश्न से अर्थ अर्थ अर्थात अर्था अर्था तो उत्तर आगे तस् परिसमाप्ति प्रश्न से अर्थ अर्थ का अर्थ उत्तर तस् परिसमाप्ति आगे प्रश्नार्थ परिसमाप्ति आगे अर्थ के साथ चतुर्थी कर लेंगे तस्में इदम् इदम दुर्वचनम इदम प्रश्नार्थ परिस इदम् प्रश्नार्थ परिस के लिए इदम् इदम इदम किचनम ये श्रीमद परमस परिव्राज आचार्य गोविंद श्रीमद्गोविंदवत शिष्य पादशिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृतौ प्रश्न उपनिषद भाष्य तृतीय प्रश्न इसका टीका में पुष्टि कर अच्छा ये आनंद ज्ञान विरचित प्रश्न उपनिषद भाष्य टीकायाम तृतीय प्रश्न इस प्रकार की तृतीय प्रश्न हो गया ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुए कह दिया गया प्राण रई प्रजापति ये सब रूप तो आगे यह जो प्राण यह प्राण कहाँ से द्वितीय प्रश्न हो गया इस शरीर को ना प्रजा उत्पन्न हो गया प्राण रई इससे प्रजा उत्पन्न हो गया अब ये प्रजाओं को कौन धारण करता है विवाद हुआ इंद्रिय कहे हम धारण करते हैं प्राण कहा नहीं हमें अपने आप को पंचदाह विभाज्य ये शरीर को धारण करता हूँ आगे यह प्राण अगर शरीर को धारण करता है प्राण कहाँ से आया और किस क्यों आया और कैसे बाहर जाता है कैसे ये जगत को धारण करता है ये सब तृतीय प्रश्न में विचार हो गया अभी यहाँ तक जितना हुआ यह सब अर्थात सृष्टव्य पदार्थों को कहा ये सब कार्य है ये कार्य का ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी नहीं होगी तो इसलिए आगे कहते हैं टीका में एव कर्म विद्या गति गतिश्रवणेन विरक्त प्राण मतो चितितेकाग्र्य तुद्धिमत अतएव चाहिए अनुसार नहीं रहेगा साधन चतुष्टय साधनचतुष्ट तो मुख्याधिकिण पर विद्या उक् प्रश्न आरभते तीन प्रश्न आरंभ करते हैं एवं कर्म विद्या गति गतिश्रवणे कर्म च विद्या चीज कर्म विद्य तैवर तो गति ये दोनों का गति गति का श्रवण हो गया कहाँ तो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त कर जा सकता है प्रथमे कहा गया था कि एते ऋषय प्रजा काम दक्षिण प्रतिपद्य तो प्रजा काम होंगे वो तो दक्षिण मार्ग में जाएंगे उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्याया आत्मान अन्विष्य आदित्यम लोकम आदित्यम अभिजयंत ये उत्तर मार्ग के लिए कह दिया गया तो आगे कहते हैं कि उत्तर मार्ग में सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा हिरण्य पद प्राप्त करेगा अगर प्राण उपासना करेगा तो वो भी प्राप्त कर देगा ये सब कह दिया किंतु इससे विरक्त जो ये सब हिरण्य पद से भी विरक्त होगा इसलिए पंचदशी कहते हैं ब्रह्म लोक त्रिणिकारो त्रीणिकार अर्थात ब्रह्म लोक को जो तीन का जैसा मानेगा तभी विरक्त प्र... प्राण विद्य चित्तैकाग्र तुद्धि मतो प्राण का उपासना करके चित्त का एकाग्र चित्त की शुद्धि ऐसा जिसका हुआ चित्त शुद्धि वाले का अतएव तो साधन चतुष्टय पत तो चित्त शुद्ध हुआ तभी साधन चतुष्टय होगा तो ये चित्त शुद्ध अर्थात उसे तमस रजस ये सब हट जाना तो ये कलियुग है ऊपर जाने के लिए जैसा सुविधा है नीचे जाने के लिए भी ऐसी सुविधा है किसी भी समय में अर्थात तो ऊपर जाने का अगर मार्ग है तो नीचे जाने का मार्ग भी है अगर ऊँचे ऊपर जाने के लिए सुविधा हो जाएगा तो नीचे जाने के लिए भी सुविधा हो जाएगा तो ये कहे हैं ब्यास जी कि कलियुग में ज्ञान प्राप्त होना सरल है वास्तविक सरल भी है जैसे आप लोग देख लीजिए 2000 साल पहले जितना बंधन था अभी उतना नहीं है 2000 साल के आप देख लीजिए 30-40 साल में कितना सा बंधन शिथिल हो गया तो अर्थात ये बड़ा मोह होता है जैसे पहले परिवार इत्यादि बहुत मोह होता था आजकल देखिए कितना घट गया ये सब अर्थात अभी व्यक्ति तो अपने शरीर में आ गया इतने आ गया कितना मोह अभी छूट गया सब तो अर्थात ये प्राप्त करना अभी और सरल हो जाएगा और आजकल ठीक है विज्ञान ये सो उपलब्ध करवा दिया कि जो पहले आरती अर्थार्थी दो प्रकार के भक्त होते थे अभी और वो भक्त नहीं रहे आरती अर्थार्थी नहीं रहे क्यों कहते सबके पास सुविधा हो गया तो अर्थात तो हमको ये चाहिए करके जो भगवान को अर्थात ये रोग हटा लीजिए ये थोड़ा कर दीजिए अभी उतना आवश्यक नहीं होता लोग अन्य उपाय से प्राप्त कर लेते हैं अर्थात अभी दो प्रकार के भक्त रह गए जिज्ञासु हर ज्ञानी ये दो प्रकार के रह गए अर्थात जो जिज्ञासु आज का दिन में हो जाएगा उसको प्राप्त करना बहुत सरल हो जाएगा बंधन शिथिल कोई अर्थात कठिनाई नहीं है अभी सब चीज़ केवल जिज्ञासा होना चाहिए निष्ठा होना चाहिए शारीरिक तल पर कोई कठिनाई नहीं है पहले जैसा था महाराज जी से हम सुने थे महाराज जी स्वयं बोलते थे अर्थात हम जिस दिन कैलाश आश्रम में पहले आना हुआ हमको ये महादेव स्वामी जी सामने में बैठे हैं लाए थे शिवानंद आश्रम के बोले कि चलिए स्वामी जी वहाँ ज्ञान अष्टादशा शब्द व्यवहार के थे चलिए हमको पता नहीं था क्या अष्टादशा बोले चलिए चलते हैं फिर हम लोग नीचे आ गए तो आने के बाद हम चलने लगा बोला नहीं स्वामी जी ऑटो में जाएंगे हमको बोले तब तो हम सफ़ेद में था बोले ऑटो में जाएंगे बोला हमारे पास पैसा नहीं है फिर स्वामी जी बोले हम पैसा दे देगा पहले दिन आया यहाँ ज्ञान यज्ञ चल रहा था वृहदारण्य को अंतिम दिन था अंतिम दिन का अपराण सत्र था महाराज जी पूरा करने के बाद पाठ में ये बात कहे थे उस दिन कि यह ज्ञान का प्रवाह चलता है जिसको इसमें डुबकी लगाना है वो लगा ले तो जीवन का कल्याण हो जाएगा ये महाराज जी का वाक्य था दूसरा बात कहते हैं मतलब अंतिम में महाराज जी ये दो बात कहें दूसरा बात कहते हैं कि हम लोग जिस समय में अर्थात ये जीवन जी रहे थे उस समय में चार ही कंबल था महाराज जी ऐसे बोले कि एक में हम बैठता था पढ़ाने के समय में तीन तो नीचे बिछाया जाता था विद्यार्थी बैठने के लिए रात को दो हम नीचे डालता था दो ऊपर डालता था अर्थात तो उस समय में ये भी नहीं था कंबल और उस समय में कंबल नहीं कि आजकल जैसा मोट मिल जाता ना मोटा मोटा ऐसा नहीं है पतला पतला होता था तो महाराज श्री बोले कि उस समय में द्रव्य का बाहुल्य तो नहीं था महाराज ये शब्द व्यवहार के द्रव्य का बाहुल्य नहीं था किंतु विद्यार्थियों में निष्ठा थी अर्थात ये अध्ययन करना है अर्थात हमको मार्ग में चलना है ये था अभी विषय का बाहुल्य तो आ गया किंतु ये आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए निष्ठा घट गया इसका कारण है सारे शास्त्र कहते हैं कि विषय से दूर होना है और विषय और ये आध्यात्मिकता ये दोनों कभी साथ साथ नहीं रहेंगे तो अगर हमको विषय में रुचि होगी तो फिर आध्यात्मिकता हमसे दूर चला ही जाएगा क्योंकि विषय में रुचि अर्थात उसको प्राप्त करें उसका रक्षा करें उसी में तो समय खाली समय नहीं तदाकारा तो बुद्धि भी होती रहेगी तो फिर एक कहाँ बात होगा तो अर्थात ये सब जिनको वास्तविक वैराग्य होगा तभी तो जा कर के मार्ग में चलेगा नहीं तो आराम का जीवन अभी तो जीवन बहुत अधिक आराम हो गया साधुओं को भी कुछ कठिनाई नहीं रहे जीवन और आराम हो गया तो आराम्भ होने से नीचे जाने का भी उतना सरल हो जाएगा चिते का मतो तत्शुद्धिमत अतएव साधन चतुष्टय वत तभी साधन चतुष्टय वाला हो जाएगा मुख्य अधिकारीण पर विद्या उक्थ प्रश्नत्रय आरभते मुख्य अधिकारियों का पर विद्या कहने के लिए आगे तीन प्रश्न आरंभ किया जाता है तो ठीक है आज यहां तक सं वरुण श नो भगवत श न इंदो बृहस्पति शो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वे तमे ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मवादीशतमिशं सत्यमिशं तेतम आविद शातिशवा keshan om um. um.